मेंढक और अजनबी मैक्स एक दिन एक अजनबी आया और जंगल के किनारे उसने अपना तंबू लगाया सुअर ने उसे सबसे पहले खोजा क्या आपने उसे देखा सुअर ने बत्तख और मेंढक से मुलाकात के बाद उत्साहित होकर पूछा नहीं वो देखने में कैसा है बत्तख ने पूछा मेरी राय में तो एक गंदे चूहे की तरह दिखता है शुअर ने कहा वो आखिर यहां क्यों आया हमें चूहों से सावधान रहना चाहिए बत्तक ने कहा वे पक्के चोर होते हैं आप कैसे जानते हैं मेढक ने पूछा हर कोई जानता है बतक ने गुस्से में कहा लेकिन मेढक उस बारे में इतना निश्चिंत नहीं था वो खुद अपने लिए देखना देखना चाहता था उस रात जब अंधेरा छा गया तो उसने दूर से एक लाल चमक देखी मेढक उसके पास गया जंगल के किनारे पर उसने कुछ बांस के फ्रेम पर कपड़े में लिपटा हुआ एक तंबू देखा वो अजनबी आग पर एक बर्तन में खाना बना रहा था खाने में से अच्छी गंद आ रही थी मेंढक को वहां सब कुछ बहुत अच्छा लगा मैंने उसे देखा है अगले दिन मेंढक ने दूसरों को बताया और क्या शुअर ने पूछा वो एक अच्छा साथी दिखता है मेंढक ने कहा उसे सावधान रहना शुअर ने कहा याद रखना वो एक गंदा चूहा है मैं शर्त लगाता हूँ कि एक दिन बिना कुछ काम किए हम सबका भोजन खा जाएगा बतख ने कहा चूहे गंदे और आलसी होते हैं लेकिन यह सच नहीं था चूहा हमेशा व्यस्त रहता था उसने लकड़ी इकट्ठी की और बड़ी कुशलता से एक मेज और बेंच बनाई वो गंदा भी नहीं था वो अक्सर नदी में नहाता था हालांकि वो कुछ डरावना जरूर दिखता था एक दिन मेंढक ने चूहे से मिलने का फैसला किया चूहा धूप में अपनी नई बेंच पर आराम कर रहा था हेलो मेंढक ने कहा मैं मेढक हूँ मुझे पता है चूहे ने कहा मैं देख सकता हूँ मैं बेवकूफ नहीं हूँ मैं पढ़ सकता हूँ और लिख सकता हूँ और मैं तीन भाषाएं बोल सकता हूँ अंग्रेजी फ्रेंच और जर्मन मेंढक चूहे से बहुत प्रभावित हुआ यहाँ तक की खरगोश भी ऐसा नहीं कर सकता था तभी शुअर भी वहां पहुंचा तुम कहाँ से आए हो उसने चूहे से गुस्से में पूछा हर जगह और कहीं से भी नहीं चूहे ने शांति से जवाब दिया ठीक है तुम अपने घर वापिस जाओ सुअर चिल्लाए यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है चूहा एकदम शांत रहा मैंने पूरी दुनिया की यात्रा की है चूहे ने कहा यहाँ काफी शांति है और नदी के पास एक सुंदर नजारा है मुझे यह स्थान पसंद है मुझे लगता है कि तुमने हमारी लकड़िया चुराई है शुअर ने कहा मैंने उन्हें इकट्ठा किया है चूहे ने एक सभ्यवाज में कहा यह लकड़िया सभी की है गंदा चूहा शुअर बड़बड़ाया हाँ हाँ चूहे ने दुखी होकर कहा सब कुछ मेरी ही गलती है चूहो को हमेशा हर बात के लिए दोषी ठहराया जाता है मेढक शुअर और बत्तख खरगोश से मिलने गए उस गंदे चूहे को स्थान छोड़ना ही होगा ने कहा वहां रहने का उसे कोई अधिकार नहीं है वो हमारी लकड़ियां चुराता है और साथ में बदतमीजी से पेश आता है बदत चिल्लाई शांत शांत खरगोश ने कहा वह हमसे देखने में अलग हो सकता है लेकिन वह कुछ गलत नहीं कर रहा है और रही लकड़ियों की बात वे तो सभी की है उस दिन मेढक नियमित रूप से चूहे से मिलने जाने लगा। उस दिन से मेढक नियमित रूप से चूहे से मिलने जाने लगा वे बेंच पर कंधे से कंधा मिलाकर बैठते और सुंदर दृश्य का आनंद लेते थे चूहा मेढक को दुनिया भर में अपनी कारनामों की कहानियां सुनाता था क्योंकि उसने तमाम देशों की यात्रा की थी उसने कई रोमांचक अनुभव किए थे सुअर ने मेढक को डांटा तुम्हें उस गंदे चूहे के घर के चक्कर नहीं लगाना चाहिए उसने कहा क्यों नहीं मेढक ने पूछा क्योंकि वो हमसे अलग है बत्तक ने कहा अलग मेढक ने कहा लेकिन हम सब भी एक दूसरे से अलग है नहीं मेढक ने कहा हम एक दूसरे के साथ हैं चूहा यहाँ का नहीं है नहीं बत्त ने कहा हम एक दूसरे के साथ हैं चूहा यहाँ का नहीं है फिर एक दिन सुअर ने खाना बनाते समय कुछ लापरवाही बरती, कढ़ाई में से आग की लपटे ऊपर उठी जल्दी आग फैल गई और आग की लपटों से उसका घर जलने लगा सुअर घबराकर बाहर भागा बचाओ बचाओ वो चीखा पर चुहा वहां पहले से मौजूद था वो नदी से पानी की बाल्टिया भर कर, भर भर भर करके लाया और आग बुझने तक वो लपटो से लटता रहा सुअर के घर की छत पूरी तरह नष्ट हो गई सभी जानवर इस सदमे से दुखी थे अब सुअर बेघर था लेकिन वह चिंतित नहीं अगले दिन चूह हथौड़ी और कीड़े लेकर आया उसने फटाफट घर की छत की मरम्मत कर दी एक दिन खरगोश कुछ पानी लेने के लिए नदी पर गया चूहे बचाओ, बचाओ, ने सबसे पहले खरगोश का चिल्लाना सुना और फिर उसने सीधे पानी में डुबकी लगाई जल्दी से उसने खरगोश को बचाया और उसे सुरक्षित सूखे किनारे पर ले आया अब सब सहमत थे कि चूहा वहां रह सकता है चूहा बड़ा खुश था और अगर किसी को मदद की जरूरत होती तो उन्हें दुनिया के बारे में, में, में अन्य रोचक बातें बताई वो बहुत ही खुशहाल चूहा था और चूहे के पास बताने के लिए हमेशा नए नए किस्से होते थे लेकिन एक दिन जब मेढक अपने दोस्त चूहे से मिलने गया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ चूहे का तंबू जमीन पर लिपटा हुआ पड़ा था और चूहा अपने झोले में के साथ खड़ा था क्या तुम जा रहे हो आश्चर्य से मेढक ने पूछा हाँ बागे की यात्रा का समय आ गया है चूहे ने कहा मैं अमेरिका जा रहा हूँ क्योंकि वो मुल्क मैंने पहले कभी नहीं देखा है यह सुनकर बेचारा मेढक तबाह हो गया उसके बाद वो गंदा लेकिन अच्छे दिल वाला मददगार और चतुर चूहा वहां से चला गया उसके मित्र तब तक हाथ हिलाते रहे जब तक वो पहाड़ी के पीछे ओझल नहीं हुआ हम उसे हमेशा याद करेंगे खरगोश ने आ भरते हुए कहा अख में आंसू के साथ मेढक बत्तक खरगोश और सुअर ने अपने दोस्त चूहे से अलविदा कहा शायद मैं एक दिन वापस आऊ चूहा ने चूहे ने खुशी से कहा फिर मैं नदी पर एक पुल का निर्माण करूंगा हाँ चूहा अपने पीछे एक सन्नाटा और सोनापन छोड़ गया था लेकिन उसकी बनाई बेंच अभी भी वहीं थी और उसके चारो दोस्त अक्सर उस पर एक साथ बैठकर अपने अच्छे दोस्त चूहे को याद करते थे जब एक अजनबी जंगल में आता है तो मेढक के दोस्त उसे शब की निगाह से देखते हैं उन्हें लगता है की चूहा गंदा और चोर होगा लेकिन मेढक को इस बात पर पूरा यकीन नहीं है वो खुद पता लगाने का फैसला करता है और चूहे के साथ दोस्ती बनाता है लेकिन बाद में चूहा कई आपात स्थितियों में दूसरों की बचाव करता है अंत में दूसरों को एहसास होता है कि अलग दिखने वाला जानवर भी बहुत अच्छा और नेक हो सकता है मैक्स एक नया कलाकार है जिनकी किताबें कोमल हास्य के साथ महत्वपूर्ण विषयों को छूती है